देवी भागवत सातवा स्कंध सांप के काटने से रोहित की मृत्यु ब्राह्मण बोला तेरे पुत्र से मुझे क्या प्रयोजन तू पहले घर का काम कर क्या तू मेरे कोड़े से ताड़ित करने वाले क्रोध को नहीं जानती है इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर रानी धैर्यपूर्वक उसके घर का काम करने लगी पैर दबाने तेल मालिश करने आदि कार्यों के संपादन में आज रात का समय व्यतीत हो गया तब ब्राह्मण ने रानी से कहा अब तो पुत्र के पास जा सकती है उसका दाह आदि संस्कार करके बहुत शीघ्र लौट आना जिससे मेरे घर के किसी भी कार्य में बाधा उपस्थित न हो तब रानी अकेली ही उस आधी रात के समय रोती बिलकती पुत्र के पास चली गई अपने मृत बालक को देखकर शोक से उसका हृदय संतप्त हो उठा वह ऐसी जान पड़ती थी मानो झुंड से अलग हुई मृगी अथवा बिना बछड़े की गौ हो काशी से बाहर निकलने पर तुरंत ही उसका मृत कुमार दिखाई पड़ा काठ कुशा और त्रिन के सहारे वह भाती पड़ा था। उस समय दुख के अधीर होकर शब्द का प्रयोग करके रानी योग करने लगी बेटा तू मेरे सामने आ जा बता तो यह समय तू क्यों रुट गया है तू बार बार अम्बा अम्बा कहकर मेरे सामने सदा आया करता था यो कहकर रानी कुछ डग आगे बढ़ी और मूर्छित होकर मृत पुत्र के ऊपर गिर पड़ी फिर चेत होने पर उसने दोनों हाथों से बालक को पकड़ लिया उसके मुख से अपना मुख सटाने के पश्चात अत्यंत हृदय विदारक शब्दों का प्रयोग करके वह फुक्का मारकर रोने लगी हाथों से मस्तक और छाती पीटकर वह इस प्रकार करुण विलाप कर रही थी हा पुत्र हा शिशो हा बस हा मेरे सुकुमार बच्चे तू कहाँ चला गया राजन आप कहाँ चले गए भला अपने इस बालक को देख ले प्राणों से भी बढ़कर प्रेम भाजन पुत्र आज मरकर जमीन पर पड़ा है फिर वह रानी कहीं बालक के प्राण लौट, लौट तो नहीं आए इस भाव से मृत पुत्र का मुख निहारने लगी जब मुख की चेष्टा से मालूम हो गया कि जीवित नहीं है तब पुनः मूर्छित होकर गिर पड़ी चेत होने पर उसने पुनः हाथ से बालक का मुख पकड़ लिया और कहा बेटा इस भयंकर निद्रा का त्याग कर दे शीघ्र जग जा आधी रात से भी अधिक समय व्यतीत हो गया सैकड़ों भूत प्रेत पिशाच और डाकनी आदि के झुंड से भयंकर आवाज श्रवण गोचर हो रही है सूर्यास्त होते ही तेरे सभी मित्र घर चले गए केवल तू ही यहाँ कैसे रह गया सूर्जी कहते हैं सोनक इस प्रकार विलाप करने के बाद दुर्बल शरीर वाली वह फिर यूं कहकर रोने लगी हा शिशो तू निरा बालक है हा सुकुमार वस् तुझे लोग रोहित कहते हैं रे पुत्र तू मेरे कहने पर कुछ उत्तर क्यों नहीं देता वस्त मैं तेरी माता हूँ क्या तू तुझे नहीं जानता मेरी ओर दृष्टि फैला पुत्र हमें देश से निकल जाना पड़ा राज्य की सत्ता हाथ से चली गई पतिदेव ने मुझे दूसरे के हाथ बेच दिया और मैं दासी के काम में नियुक्त तो हो गई इतनी विपत्तियों का सामना करके भी मैं केवल तुझे देख अपना जीवन काटती थी बेटा तेरे जन्म के समय ब्राह्मणों ने भविष्य की बात बताई थी उन्होंने कहा था कि यह बालक दीर्घायु पृथ्वी का शासक पुत्र पौत्र से संपन्न सूरवीर दानी पराक्रमी ब्राह्मण गुरु एवं देवता का उपासक माता पिता से प्रेम रखने वाला सत्यवादी और जितेंद्रिय होगा पुत्र उनके ये सभी वचन इस समय असत्य हो रहे हैं वस् तेरे हाथ के तलवे में चक्र मछली छत्र श्रीवस्त्र स्वस्तिक ध्वजा कलश एवं चवर आदि के चिन्ह तथा अन्य भी जो शुभ लक्षण विद्यमान हैं, वे सब के सब के इस समय निष्फल सिद्ध हो रहे प्रशासन करने वाले राजन, आपका राज्य मंत्रिमंडल सिंह तलवार और धन सब कहा चले गए पुत्र अयोध्या गगन चुम्बी महल हाथी घोड़े रथ और प्रजा इन सबके साथ ही भी मुझे छोड़कर कहाँ चला गया हा का हाजन हा आप यहाँ पधारकर अपने प्रिय पुत्र को देखें जो खेलते हुए छाती पर चढ़कर कुमकुम से उसे रंग देता था तथा तो जिसके शरीर में लगे हुए कीचड़ से कभी आपकी छाती मलीन हो जाती थी तथा तो कभी गोद में बैठकर जो बाल चपलता के कारण आपके मस्तक पर लगे हुए कस्तूरी में श्री चंदन को मिटा दिया करता था जिसके मिट्टी लगे मुख को स्नेह आप चूमा करते थे उसी के मुख पर आज मैं देखती हूँ कि मक्खियां रही हा राजन वही आपका पुत्र आज मर कर की भांति धरती पर पड़ा है। उसे देख तो नहीं पा रही हूँ था पुत्र हा शिशो हावस् था, था मेरे सुंदर कुमार जिस प्रकार रानी उच्च स्वर से विलाप कर रही थी रोने के शब्द नागरिकों के कान में पड़े उनकी नींद उचट गई अत्यंत आश्चर्य में पड़कर वे दौड़े हुए रानी के पास आए